तिलसमी गाय बहुत दरसा पहले एक छोटे से गांव में दो कास्ट रहते थे जिनका नाम था जैक और हैरी। वो दोनों बहुत दालात्मन थे। उन दोनों की बड़े-बड़े खेत थे और वो बहुत सी गायों के मालिक थे। पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो हमेशा दूसरे कास्टकारों को काम पर रखते और उनसे अपने � पर सब कुछ होने के बावजूद जैक और हैरी खुश नहीं थे। मैं और ज़्यादा कास्तकारों को काम पर रखना चाहता हूं ताकि वो मेरी और मदद करें पैसा कमाने में। मैं सहमत हूं, पर मैं रेशम से बने कपड़े खरीदना चाहता हूं। ओह, कैसा रहेगा अगर हम इतनी दौलत कमा लें कि ज़ेवरातों से ज़रा महल त थामस एक गरीब कास्तकार था। उसके पास बस एक ही गाय थी और खेत की थोड़ी सी जमीन। कैसे हो, थामस? पड़ोस के गांव में एक आदमी अपनी गायें बेच रहा है। क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे? काश मैं खरीद सकता, पर मेरे पास एक और गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ अगर � तो बाद में वो कैसे जिंदा रह पाएगी? मेरे पास इतने जरिए नहीं हैं कि मैं दो गायों की निगहबानी कर सकूं, ना ही मैं तुमसे रोजाना पैसे उधार ले सकता हूं। वो कमजोर हो जाएगी। तुम्हारे ख्याल के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त, पर मैं उसमें मुतमीन हूं जो मेरे पास है। फामस बहुत आकलमंद और मेहन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 उसके पास ना बड़ा घर है ना बड़ा खेत। हम्म, मेरे ख्याल से इसका सबब उसकी गाय है। हैरी, उसकी वो एकलौती गाय हमारी सब गायों को मिलाकर भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। शायद तुम सही कह रहे हो। उसकी ये एकलौती गाय है जो पूरे खेत में हल चलाती है। मुझे एक तस्वीर सूझी है। चलो उसकी गा�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 तुम चाहते हो कि मैं तुमको यह गाय बेच दूं और दो खरीद लूं जिनकी मैं निगरानी ना कर सकूं मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा अब तशरीफ ले जाइए और हैरी को बहुत गुस्सा आया पर वो चुपचाप चले गई वह अपने आप को समझता क्या है उसकी जरूरत कैसे हुई हमें ना कहने की हम इस गांव के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक हैं है ना उसे हमारी इज्जत करनी सीखनी होगी उससे अपनी गाय पर कुल ज्यादा ही घमंड है। हमें उसे मजबूर करना होगा कि उसे वो गाय बेच पड़े। जैक और हैरी थॉमस को एक सबक सिखाना चाहते थे। उस रात वो चुपचाप अपने घर से निकली और थॉमस की खेत की तरफ रवाना हुए। अपने दोस्त की फिक्र किए बिना उन्होंने पूरे खेत में आग लगा दी। अ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 उसने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और अपनी गाय को एक छप्पर की छांव में बांधा और पानी ढूंढने के लिए चला गया। छप्पर के पास ही एक अनाज और तालम की दुकान थी। उस दुकान का मालिक घूमने फिरने के लिए बाहर आया। आ, बहुत ही बोरिंग दिन है ये। उसने छप्पर की नजरी गाय को देखा और उसके करी जैसे ही गाय ने अपना सिर मालिक की तरफ घुमाया उसके गले से एक चांदी का सिक्का गिरा यह कैसे हो गया उसने नजदीक जाने और गाय का मुआयना करने का फैसला किया जैसे ही उसने गाय की तरफ कदम बढ़ाया एक और सिक्का उसके गले से गिरा क्या कहीं यह तिलस्मी गाय तो नहीं है मालिक ने गाय की घंटी से बंधे चांदी के सिक्कों के बटुए पर गौर नहीं किया उसे की गाए समझ कर, उसने తెలుసుకి गाय समझकर उसने फौरन उसे खरीदने का फैसला किया ठीक तभी थॉमस वापस आया अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या ये आपकी गाय है हां क्या कुछ हुआ है क्या आप इसे बेचना चाहेंगे मुझे इसकी बहुत जरूरत है ओ बेशक मैं करीब के गांव जा रहा था इसे बेचने के लिए क्या कहा शायद इसे ये नहीं पता कि ये एक तिलस्मी गाय है। ओ हो हो आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है फिर, मैं इसके लिए तुम्हें 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ। तो क्या हमारा सौदा पक्का हुआ? थामस हैरान था। उसने बिना वक्त जाया कि सौदा कबूल कर लिया। उसने अपने 500 �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 मैंने अपनी गाय एक विरागदिल नेक इंसान को बेच दी उसने मुझे उसकी कीमत 500 चांदी के सिक्के दी 500 चांदी के सिक्के 500 चांदी के सिक्के हां अब मैं और बड़ा खेत खरीद सकता हूं मैं और ज्यादा फसलें उगाऊंगा और उन्हें मंडी में बेचूंगा और ज्यादा गाय भी रख सकता हूं मेरे पास काफी ज़रीए होंगे उनकी हिफाज़त करने के लिए मेरी गाय मैं अब बहुत थक गया हूँ। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा, अलविदा। दूसरी तरफ मालिक को थॉमस का वो सिक्कों से भरा हुआ बटवा मिला, जो गाय की घंटी से बंधा था। वो समझ गया कि आखिर ये कोई तिलस्मी गाय नहीं थी, पर अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आ... जैक और हैरी की कोशिशें नाकाम को ना हुईं हालांकि वो थॉमस से ज्यादा दालात मन थे, उन्हें बहुत ही अदना और गरीब महसूस हुआ, और दूसरी तरफ थॉमस इससे ज्यादा खुश पहले कभी नहीं था। जैक और हैरी ने ना उम्मीदी में अपने सिर लटका लिए और चले गए। थॉमस ने अपने पैसे से बहुत बड़ा खेत हरीदा और बहुत सी गायें। उसने काम करन वो फसलें और दालें उगाता और उन्हें मंडी में बेचता। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से वो गांव का सबसे दौलतमंद कास्तकार बन गया।